करें थोड़ी देर ध्यान करें जैसे किया वैसे ही कमर पीठ गर्दन सीधी रहे आंखें बंद रहे ध्यान के समय आंखें खुलने नहीं पाए ध्यान करते हुए हमेशा आंखें बंद रहे आंखें बंद रहे जो ऐनक लगाते हैं चश्मा लगाते हैं वो ध्यान के समय ऐनक उतार दें, चश्मा उतार दें, मुंह भी बंद रहे और सारा ध्यान नाक के दरवाजों पर जहा से सांस भीतर आती है जहा से सांस बाहर जाती है अपना मन वहीं लगाए रखें नाक के दरवाजों पर लगाए रखें और नाक के भीतर लगाए रखें नाक के दरवाजों पर और नाक के भीतर यहीं से सांस भीतर आती है बाहर जाती है भीतर आती है बाहर जाती है बस इसे जानते रहें। सांस भीतर आ रही है तो जान ले सांस भीतर आ रही है सांस बाहर जा रही है तो जान ले सांस बाहर जा रही है ये सांस भीतर आई ये सांस बाहर गई भीतर आई कि बाहर गई बड़े ध्यान से जाने बड़े ध्यान से जाने खूब ध्यान लगे सांस पर ही मन लगा रहे और कहीं भटकने नहीं पाए सांस पर ही मन लगा रहे सांस छोटा आता है कि लंबा आता है जैसा भी आता है उसे जानना है अब इस सांस गहरा आ गया तो जानेंगे सांस गहरा आया है सांस छोटा आया है तो जानेंगे छोटा आया है सांस भारी आया है तो जानेंगे भारी आया है सांस हल्का आया है तो जानेंगे हल्का आया है ऐसे ही सांस जा रहा है जैसा है वैसा जानेंगे आंख बंद रखेंगे और सांस को जानते रहेंगे जो सांस आता है नाक के दरवाजों में से ही आता है जो सांस जाता है नाक के दरवाजों में से ही जाता है मुंह तो हमने बंद रखा है मुंह में से तो सांस आता जाता नहीं नाक में से ही आता जाता है तो मन यहीं लगाए रखेंगे जहां से सांस आता है जहां से सांस जाता है वहीं मन लगाए रखेंगे सांस आया ये सांस गया लंबा आया कि छोटा आया भारी आया कि हल्का आया जोर से आया कि धीमे से आया खूब जानेंगे, खूब जानेंगे। ऐसे ही बाहर गया तो लंबा गया कि छोटा गया कि भारी गया कि हल्का गया कि जोर से गया कि धीमे से गया खूब जानेंगे खूब जानेंगे कभी कभी मन भटक जाएगा कोई पुरानी बात याद आ जाएगी तो होश आते ही फिर उसे सांस पर ले आएंगे कहीं की पुरानी बात याद आ गई मन उसमें चला गया उसे फिर ले आए अरे तुझे तो सांस का काम करना है ना, तू तो कहाँ चला गया तो फिर आ जाएगा फिर सांस को जानने लगेगा कभी कभी मन किसी आगे की बात को सोचने लगेगा ऐसा होगा ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं करेंगे ऐसे कोई आगे की बात सोचने लगेगा फिर होश आएगा फिर उसे सांस पर ले आएंगे भूतकाल में चला गया तो उसे फिर सांस पर ले आएंगे भविष्य में चला गया तो फिर सांस पर ले आएंगे तो वर्तमान पर आ गया इस समय क्या हो रहा है पहले जो हुआ वो तो बीत गया उसको क्या याद करें आगे जो होगा जब होगा तब होगा उस पर क्या चिंतन करें हमको तो इस समय क्या होता है उसे जानना है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 खूब मंगल हो खूब कल्याण हो खूब भला हो